CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं यह कार्यक्रम चतुरो वानरः एक जंगल में एक नदी थी, उसके किनारे बहुत सारे आम, अनार, केले, गूलर तथा जामुन के पेड़ थे, वही पर एक बंदर रहता था, वह आनंद पूर्वक कभी एक डाली से दूसरी डाली पर लटकता, कभी नदी में कूच जाता। और उछलकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता पेड़ पर बैठकर वह सुंदर-सुंदर और स्वादिष्ट फलों को खाता फलों में उसे पता है जामुन बहुत प्रिय था एषा विशाल तमा नदी अस्ति अस्याः तटे बहुवः वृक्षाः सन्ति आम्रवृक्षो यम जम्बूवृक्षो यम अधिमवृक्षो यम फनसवृक्षो यम कदलीवृक्षो यम तु शालमली वृक्षः अतिशोभनम् भवतु इमं जम्बूवृक्षं आरुहाम् एक दिन वह जामुन के पेड़ पर बैठा जामुन खा रहा था उसने नदी में तैरती हुई मछलियों के साथ मगरमच्छ को देखा नगरमच्छ से बात करने की इच्छा से वह पेड़ की निचली डाली पर आ गया ओहो अहो, अहो। न क्या मीना अदृश्यन्ते परम पेशह कह भी नाक्रिते ही नद्याह जले अर्धनिमग नदृष्यते ध्याने नपश्यामी अहो अयम मकरा प्रतियते अस्तु तत्र गत्वा मकरेन सह सनलपा मितावत भो मकर कथय कथय त्वम कीदृशःसी भवानर अहम् बहुकालात् अत्र स्थित्वा तव कूर्दनं फलभक्षणं च आनन्देन पश्यामि वस्तुतः त्वं मकर अहम् नानाविधाने फलानि खादामि किं तुभ्यम् जम्बूफलानि रोचन्ते वानर अहम् कथम् प्राप्स्यामि मय्यं कहदास्यति जम्बूफलानि अहह रे मकर चिंता मास्तु Maï मित्रे sàthi, ki ma pridur l'abham nààsthi. Grihaan tàvat, imani jambu खादातु kháda tu, kháda tu mitr. Vaanar imani jambu phalani bahu madhurani sànti. Kim t'vam prati dinam iedrishani madhurani phalani kháda si? Ah, aham Re Vaanar, tu a'm dhanyo si vas tu t'ha, tava jívanam sapalam, kim tu a'm mayam api pratidinam jambu phalani d'aasya si? Re Matar, qatham बंदर से मीठे मीठे एवं स्वादिष्ट जामुन को लेकर मगर मच प्रसन्नता के साथ अपनी पतनी के पास गया प्रिये प्रिये अरे अध्य शीघ्रमे वागता प्रिय कुत्रास्ती शीघ्र मार्गच्छ अगच्छामि कथाया स्वामी कि मर्थम आकारयसी पश्यतु अद्य अहं किम आनितवान अहो मानी तु जम्बू फलानी अतिव सुंदराणि सन्ति आस्वादयतु तावत् अहो हम्म हम्म मधुरानी सन्ति प्राप्तानी प्रिय इमानि जम्बू फलानि वानरेण प्रदत्तानि अरे सह वानरः इमानि जम्बू फलानि कुतः आनी तवान सह तु प्रतिदिनं ईदृशानि मधुरानि फलानि खादति स एव नदी तीरस्थ जम्बू वृक्षात् फलानि आनी यदक्तवान हं यः वानरः ईदृशानि मधुरानि फलानि खादति तस्य हृदयं ज्ञानमतरं भविष्यति अह किम त्वं तस्से वानरस्य हृदयम् आनयिष्यसि किमर्थम् आर्य अहं तु तस्से वानरस्य हृदयम् भोगतु अभिलषामि आर्य कथमेतत् संभव्यते सह तु मम मित्रम् संभव्यते वा न वा तदाहं न जाने परम् यदि तस्से हृदयम् न मिलष्यति तर्हि अहं तु प्राणत्यागं करिष्यामि अह असतु गच्छामि व्रत नम करिष्यामि तस्य हृदय मानेतुं पत्नी के बंदर का कलेजा खाने की हट पर वो दुखी तो हुआ किंतु फिर भी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वह बंदर को लाने के लिए फिर से बंदर के पास नदी के किनारे गया आगतः मम मित्रम् मकरः ए मित्र वानर तव भ्रातृ जायतव दर्शनाय उत्सुकः अस्ति किम् त्वं मया सह मद गृहं चलिष्यसि अवश्यमेव चलिष्यामि वद कुत्र अस्ति तव गृहं अरे वानर मम गृहं नद्यामस्ति मित्र मकर तव गृहं अस्ति नद्याम् तत्र कथं अहं तं तुं शक्नोमि मित्र वानर अलम चिन्तया अहम् त्वं स्वपृष्ठे ध्वत्वा गृहं नयामि तर्हि का चिन्ता सत्वरं चलतु बंदर को पीठ पर लेकर जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा तो पता है क्या हुआ <laughs> Aym, tu, Agatha, enam pràpya mampatni prasannà bhavishyati. Mitra Makar, com a faré has d'acord? Mitra Vannar, mampatni tav hridayam khádatu mitchati. Eta dartham aham tuam nayami. Eva masthichet, pwaya púrvam eva qatham na niveditam. Mam hridayam tu शि गम तत्रैव नय येन अहम् भ्रातृ जाययै स्वहृदयम् दत्त्वा तामतोषयामि हे मित्र एवमस्ति तरि तत्रैव चल भवानर संप्राप्तो हम न व्यास तटे सत्वरं गच्छ उन्हः शीघ्रं चलावः झिंग मूर्ख किम् हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति कथं अतिकृतक नोसित्वं मैत्री धर्ममपि न जानासि मामेव हन्तुम इच्छसि आवयोह मैत्री समप्ता <laughs> हा हा हा अधिक सर्वं नष्टं मित्रमपि नष्टं पत्नी अपिरुष्टा तो बच्चों आपने सुना अपनी बुद्धी यों धैरिके सहारे बंदर ने किस प्रकार अपनी जान बचाई अतहा विपरीद परिस्थिती में हमें घबराना नहीं चाहिए चतुरो वानरह चतुरो वानरह अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी डॉ रंजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार डॉ कृष्ण चंद्र त्रिपाठी डॉ पंकज मिश्र धनश्री और प्रेरणा ध्वनिंकन बटिलंग लिंगदो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमवर्धन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी